लेकिन उन चक्रवर्ती सम्राट पे एक बार एक बहुत बड़ा संकट आ गया संकट ये आ गया कि हालांकि उन्होंने उसको संकट के रूप में लिया नहीं महाराज परीक्षित एक बार वन में चले गए थे और भूखे प्यासे थे और काफी समय तक कुछ खाया नहीं था कुछ पिया नहीं था उस कारण से महाराज परीक्षित बहुत पीड़ित थे भूख और प्यास तो उस अवस्था में वो ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि के आश्रम में जाकर वहां पर जो आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो ऋषि जो समाधि में है ही तो भूख प्यास के कारण से लोग भी कभी भूखे रहते हैं प्यासा रहता तो तो है तो हम लोग कभी कभी हमारा हम लोग क्रोध कर देते है मान लीजिए हम लोग घर पे पहुंचे ऑफिस पता चले घर पे खाना बनाई नहीं है तब हम लोग ब्रह्मास्तक निकालते हैं आप लोग इतने सारे लोग हमारे लिए खाना खड़ी नहीं कर सकते उसी तरह से जब महाराज परिषद पहुंचे उनको स्वभाविक उनको लगा कि वो जो ऋषि है उनका सत्ता करेंगे कुछ खाने को पीने लेकिन वो तो समाध तो तो में बैठे तो महाराज परिषद चौधित अवस्था में उन्होंने मरा हुआ साफ उस ऋषि के गले में डाल दिया और अपने राजी के बाद अपने वापस चले गए तो ये जो घटना थी उस ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी तो श्रृंगी जो थे ब्राह्मण थे पहले तो थे, थे थे, तो सारे जो क्षत्रिय लोग है ये कुत्तों के, के समान है और इनको दरवाजे में रहना चाहिए इनकी हिम्मत कैसे हुई की अंदर आके मालिक के साथ मालिक के थाली में खाने इस तरह से उस छोटे से बालक ने क्रोध आया और कहा अब मैं एक महान परीक्षित अपने आप को समझता क्या है हम लोग की कोई कीमत नहीं है तुरंत उस छोटे से बालक ने महाराज परिषद को साथ दिया की सात दिन के अंदर तक्षक नाम में राष्ट्र तक्षक नाम में सहभाग्य अब महाराज परिषद को ये जब बात पता चली तो महाराज परीक्षित ने तुरंत अपना सब कुछ त्याग किया और गंगा जी के घट पर जाकर बैठ तो जैसे ही ये न्यूज सब जगह फैल गए, जैसे महाराज परिचित की मृत्यु होने वाली है तब तो समस्त ब्रह्मांड के जितने सारे राजर्षि देवर्षि जितने सारे लोग थे और जितने सारे भूमि भूमि लोग थे सब के सब ये देखने के लिए की महाराज परिचित जो भगवान के प्रेमी भक्त है उनकी उनको अक्षर नाम के साप के द्वारा मृत्यु होगी नहीं निश्चित रूप से भगवान की दिव्य दिव्य लीला है उसको देखने के लिए सब लोग कहाँ पर आ गए कहाँ पर आ गए गंगा जी के दर्ज से और महाराज परीक्षित सबका स्वागत किया है सरकार के सबका स्वागत किया और उन्होंने एक प्रश्न पूछा की जिस दो प्रश्न पूछे की जिसकी सात दिन में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए और कोई और ऐसा और वैसे भी करने लायक ऐसा कौन सा काम है जो हमेशा करना चाहिए तो ये जब प्रश्नों को पूछ रहे थे उसी समय वहां पर व्यासंद अभी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ऋषि थे वो हजारों साल की उम्र के थे उसमें वेद व्यास नाराज जी को बैठे हुए थे परशुराम जी से और बहुत सारे लोग महाराज परिषद के सभा में वहां आए हुए थे पर वहां पर सोलह वर्ष सुखदेव गोस्वामी ने प्रवेश किया देसी प्रवेश किया, सब लो थार, थार खड़े। के थे। सब लोग खड़े महाराज पूजा की विधि और पूजा करके उन और बैठा कर उन्होंने भी वही प्रश्न किया की शुद्ध गोस्वामी मेरा परम सौभाग्य है मैं तो क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय तो हमेशा इंद्रिय भवन में लगे रहते हैं लेकिन मैं सक्रिय होने के कारण भी मुझे आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपके साक्षात दर्शन मुझे मिल रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि सात दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है तो मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि मुझे वो भगवान का धाम प्राप्त हो तो जाए सूर्य गोस्वामी ने कहा वो है सूरत भागवत तो मैं तो सुनद भागवत का श्रवन कराऊंगा और तो तुम तो उसको श्रवन करो के आने से पहले मतलब भगवान के नाम की प्राप्ति हो जाएंगे। टेंशन मत बहुत चिंता। बस शांति से बैठो और करो। तो शुद्ध महाराज को चार दिन का तथा हो है। आज आप लोग वहां पर चार दिन की कथा समापन हो तो चुके थी और बचे मात्र तीन चले तो चार दिन बीत चुके थे और तो समाप्त हो चुके हैं और, और दशम स्कूल के अंतर्गत गोस्वांपरा का वर्णन किया चंद्र वंश और सूर्य वंश और एक वर्ष के लिए जो धर्म पलायन राजा थे उनका उन्हें वर्णन किया तो उस वर्णन करने में सुखदेव गोस्वामी ने, ने बलराम जी को रोहिणी का पुत्र भी बताया और बलराम जी को देवती का पुत्र कर है तो इसको सुनकर थोड़ा अरे, ऐसा कैसे संभव है आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितना भी जुगाड़ कर रहे नहीं कर सकता तो, तो परिषित महाराज से बड़े मतव कर बड़े नम्रता से ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो समस्त के जीवन दाता है सर्वात्मा है उन्होंने में अवतार लेकर जो जो लिलाई की तो उनको जानना चाहता हूँ बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए है वो उसके बारे में तो मुझे जानना ही है इस कारण के बारे में तो मुझे जानना ही है लेकिन उसके साथ भगवान ने और भी जो लिलाई की है उसके बारे में आप मुझे बताइए क्योंकि भगवान हरे कृष्ण हाँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं है वो इतनी वो ऐसे अमृत नहीं है कि जो महामुनि लोग है जो संसार जो महामुनि है जो तो, जो संसार संसार की जो कृष्णा है उससे मतलब उससे ऊपर है उनको भौतिक संसार से मतलब नहीं है ऐसे जो महामुनि लोग हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण की लीला गाते रहते हैं उनको संसार मतलब नहीं संसार बन है। तो भग जाते हैं और ऐसे कई सारे जो महामरी है वो भी निरंतर भगवान की लीला को तो उभाते रहते हैं लेकिन वो तो चुप्ति नहीं मिलती हो और ये जो कृष्ण कथा है उसको जो जो विषय लोग सुनते हैं जैसे हम जैसे सामान्य लोग जो है हम लोग जो संसार में लगे हुए लोग हैं, वैसे जब कृष्ण कथा को सुनते हैं तो इनका संसार बंधन कर जाता है मतलब संसार में रहते हुए भी उनका चिन्ह कहा रहेगा कहा रहेगा भगवान भगवान भगवान लीला में रहेगा इसलिए कहा जाता है अधिक से अधिक भगवान की गुण रूप मिला देगा श्रवण के तरफ श्रवण सुनना चाहिए क्योंकि संसार में रहते हुए भी आपने दिनचर्या काम कर जा हमारा चिन्ह कृष्ण में सकता है उपाय है भगवान के गुला और कौन लोग है जो इसको सुनना पसंद नहीं करते कृष्ण कथा को वही लोग आत्मभा है लोग, लोग हैं जो लोग जीते जीवित रहते वृद्ध के समान है मतलब जिसका जी, जीने का कोई मतलब ही नहीं है वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को जीवित तभी कहा जाता है जो जो कृष्ण का भक्त है अगर वो व्यक्ति कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा है तो वो शरीर, शरीर आत्मा में शरी रहता है, कुछ खास काम नहीं कर रहा तो वो के समान है तो परीक्षित श्रीघर गोस्वामी से कि जो, जो आत्मघाती लोग है वे लोग भगवान की चर्चा को सुनने में इंटरेस्टिंग रहते हैं लेकिन मैं अपनी बात अगर मेरे अपने जीवन का वन करू तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो मुझे तो इसको सुन, सुनने की बड़ी लालसा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से मेरा जन्म से संबंध है मेरे जो, मेरे जो जो दादा पांडव उनका युद्ध किसके साथ हुआ था जानते हैं उनका युद्ध हुआ था महापराक्रमी एक भीष्णु पितामा द्रोणाचार्य लोगों के साथ मेरे मेरे दादा पांडव का युद्ध तो हुआ था और पांडव की जो पांडव भीष्ण पितामा द्रोणाचार्य लोगों सामने मच्छर के समान कुछ आचार्य बहुत शक्ति बलबल छोटा था एक तो की विशाल सेना थी, ऊपर से जो पांडव लोग हैं, उनकी सेना भी कम थी और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। लेकिन परिषद महाराज कहते कि भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही मेरे दादा पांडव है ष्ट पितामा जैसे महारथियों को जो देवताओं से पराजित नहीं हो सकते देवता लोग भी को पराजित नहीं कर सकता ऐसे लोगों को पराजित करके तो, और उस उस युद्ध को ऐसे हित किया जैसे हम लोग अगर तो रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में अगर छोटा सा गड्ढा है उसको तो कैसे पार करता कर सकते हैं? उतनी आसान रास्ते में आए गए से भगवान कृष्ण की कृपा से है क्या हुआ हमारे पांडवन है हमारे मेरे दादा पांडव है जितना बड़ा गुरु जी मेरे दादा पांडव की बात छोड़ दीजिए मेरी अपनी बात नहीं थी मेरी अपनी बात नहीं मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो से के मुझे जला दिया था और उस समय कुंती महारानी भगवान की शुद्धि कर रही थी और मेरी माँ जोड़ते हुए भगवान से मेरे प्राणों की भीषा मांगने के लिए वहां पर आई और उस समय भगवान ने सबके सामने मेरी मेरे मेरी रक्षा करने के लिए मेरे मेरी माँ के घर में प्रवेश किया और मेरे ये घटना देखी कि मेरी चारों तरफ भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण घूम रहे और अपने गला से भी रक्षा कर रहे हैं अरे रक्षा कर सकते थे लेकिन व्यक्तिगत उससे मेरी रक्षा है वास्तव में इसी परिचित जब भगवान को देखा था जो भारत जब आए माँ के घर से तो हरेक व्यक्ति को देखते थे क्या व्यक्ति है क्या व्यक्ति इसने रक्षा की क्या रहती है नहीं है परीक्षण करते रहते इसलिए उनका नाम बड़ा परीक्षण तो परीक्षित वाला कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है ऐसा लगता है कि साधारण मनुष्य है बड़े बड़े लोगों को उन, उनकी लीलाओं को नहीं समझ पा पाया लेकिन ये मैं भगवान की इस ऐश्वर्य या माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं को सुनना चाहता हूँ तो कृपया करके मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने पहली बात तो ये बताएं यह बताए पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए किस तरह से बलराम जी रोही के भी पुत्र है और देवी के पुत्र है इसका तो तुरंत समाधान कर दीजिए और दूसरा ये बताएं कि भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल में क्यों चले गए क्या कारण से गोकुल चले गए और यदि वे गोकुल गए तो ब्रज कितने समय तक रहे और उनके महापेव कौन कौन से मिले और फिर उन्होंने अपने मामा हंस को क्यू माना अरे कोई अपने मामा को मारता है क्यों? कोई अपने मामा को क्यों मारेगा लेकिन हम जाना चाहते कि ये तो भगवान भगवान है वो अपने मामा को क्यों मारे हैं तो ये जानना हम चाहते हैं कि वो कारण बताएगा उसके बाद पूछते हैं कि हमने सुना है कि भगवान ने बहुत ज्यादा बहुत बहुत सा बहुत विवाह किया तो जनऊन घर से कभी वर्णन कीजिए और इसके पश्चात ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसके बेहतरीन भी आप और भी कुछ प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए क्योंकि तो ये तो मैंने अपने अपने लेकिन आप जो मैंने प्रश्न पूछे उसका भी उत्तर दीजिए और जो, जो प्रश्न मैंने नहीं पूछे उसका भी उत्तर दीजिए इस तरह से आप भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का प्रश्न मुझे वर्णन कीजिए तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के इस प्रश्न से बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं, और कहते हैं कि महाराज परीक्षित थोड़ा तो उसकी परीक्षा है। देखिए परीक्षित आप चार दिन से भूखे हैं, थोड़ा तो आप खा लीजिए फिर आप चर्चा करते हैं तो तो की महाराज को महाराज परीक्षित नहीं करोगे खाने पीने की वजह से तो शाप मिल गया खाने पीने के लाल से तो शाप मिले ऋषि का अपराध कर दिया और शाप अब ये सब खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ना है आप आपके श्रीम से जो कृष्ण कथा मुझे सुनने मिल रही है उससे मुझे उससे जो मेरी भूख और प्यास की जो कृष्णा है वो तो पूरी तरह से बैठ चुकी है मुझे मुझे अब किसी भी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है मेरे जीवन में शेष श्रेष्ठ ती, तीन ती, दिन, दिन बचे है वो मैं भगवान कृष्ण महिलाओं को सुनते सुनते छोड़ना चाहता हूँ उसमें बिताना चाहता हूँ तो अब मानस परीक्षित को सुधे गोस्वामी अपना उत्तर देना प्रारंभ करते हैं शुद्धे स्वामी वर्णन करते है कि एक समय था प्राचीन काल में समय था जब बहुत सारे राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था बहुत सारे राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा किया था तो और राजा बनकर उस पर राज कर रहे थे तो जितने सारे पाप कार्य करते थे वो सारे पाप कार्य ये लोग करते थे इससे पृथ्वी जो थी माता जो थी पृथ्वी माँ इससे ग्रसित हो रही दुखी हो गई तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और गो का रूप धारण करके माता पृथ्वी जो वो थी वो ब्रह्मा जी के पास चलेगी ब्रह्मा लोग थे उसकी सृष्टि के क्या है पिता तो अपना प्रॉब्लम लेके की प्रॉब्लम लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी बड़ी बड़े प्रेम से उसके सारे कष्ट सुनते हैं और वो गो दुखी हो जाते हैं तब में शंकर और आदि इन्हीं को लेकर वो जाते है समुद्र पर शीर सागर पर जाते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु का निवास है तो उस स्थान पर जाकर सारे जैसे भगवान विष्णु के दर्शन भगवान विष्णु या भगवान श्रीहरि के दर्शन सबको तो इतने सुलभ नहीं है तो सिस्टम ऐसा है कि ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर यदि उन लोगों के पास कोई समस्या होती है ब्रह्मा जी और सारे देवताओं के पास तो वे लोग अपनी समस्या को लेकर शीर सागर पर जाते हैं और अपनी स्तुति करते हैं भगवान की स्तुति करते हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान टेलीफोन पे ब्रह्मा जी से बात करते हैं और ब्रह्मा जी उनका मैसेज सारे देवता को देते हैं तो ये टेलीफोन से वहाँ पर वो टेलीफोन बुक लगा हुआ है अर्थात जब अ, सारे देवता लोग जब श्री सागर पहुंचते हैं वहाँ पर लोग पुरुष सूक्त नामक स्तुति करते हैं और स्तुति के बाद प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं जब जब भगवान जी ने भगवान का आदेश सुन लिया तब भगवान जी सारे देवताओं को है देवताओं भगवान ने मुझे एक संदेश दिया है वो आप लोग ध्यान से सुन लेना वो तो संदेश ये है कि भगवान हमारे सारी पीड़ाओं को सारे प्रॉब्लम स्वच्छी तरह से जान रहे है वे ईश्वरों के भी ईश्वर है वो सारी समस्याओं को समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है और फिर ने कहा है की वो शीघ्र यहाँ अवतार लेने वाले हैं तो आप लोग भी यदु, आप लोग भी भगवान की सहायता करने के लिए भगवान और उनकी प्रियत राधा रानी की सहायता करने के लिए आप लोग सब लोग सब लोग सब सब में में तो सारे देवता येदू गुरु में भर भर कर आने लगते सारे यदु, सारे येदूगर में जन्म सबने जरूर अब ये माता गौ माता इससे संतुष्ट होकर अपने वापिस चलेगी बस तो सारे देवता लोग भी अपने आप वापिस चले गए तो यहाँ पर नीचे मथुरा में अभी हम लोग सब लोग मथुरा चलते हैं। जरा अपनी चेतना को तुरंत मथुरा ले जाएंगे। मथुरा में भगवान बलराम जी का पहले पाठ होगा बस मथुरा मंडल पर सूर्य से का राज्य था सूर्यसेन जी थोड़े सूर्यसेन जी जो थे और सूर्य मंडल और मथुरा मंडल इन दोनों करते थे और उनकी राजधानी थी मथुरा तो तब तो से लेके सारे हेतु की जो राजधानी थी मथुरा थी।, थी और मथुरा वसुदेव, तो वसुदेव जी ध्यान से सुना वसुदेव जी जो थे वो सूर्यसेन के परिवार के व्यक्ति थे फैमिली नंबर सूर्यसेन के परिवार के अब सूर्यसेन जी ने वसुदेव का विवाह से किया था देवकी, देवकी से देवकी कौन थी कंस की बहन लेकिन देवकी, देवकी देवक की पुतली थी और देवक देवक और कंस के पिता हुए दोनों क्या थे भाई थे उसी नाते से कंस क्या हुआ देवकी का भाई हो गया तो जब वसुदेव और देवकी का विवाह संबंध हो रहा था तो कंस बड़ा आनंदित था कि अपनी बहन का विवाह हो रहा है तो वसुदेव जैसे महान व्यक्ति के साथ वसुदेव सत्य परायण थे कोई तो झूठ के बोलते थे उनका तो तो तो सत्यवादी थे तो ऐसे वसुदेव जी के साथ अपने देवकी का विवाह जानकर तो कंस बहुत प्रसन्न था और कंस ने जब विवाह के लिए आया था तो कंस ने विचार लिया की क्योंकि मैं ही देवकी का रखा तो देवकी का रथ हमने कंसर कर बैठा और देवकी को ले जाने लगा उस समय देवताओं ने आकाशवाणी आकाशवाणी ने देवताओं ने ये कहा अरे जैसा मूर्ख हमने आज तक नहीं देखा कर्स एकदम आकाशवाणी आकाशवाणी देवता लोग करता है देवता लोग आकाशवाणी करता है अभी आकाशवाणी क्यूँ कर आकाशवाणी कंस, कंस सुनी किया तुरंत तलवार निकाले देवती को मारने देव, देवकी को मारने के लिए वो उतावला हो गया तुरंत तलवार निकाल दी लोग ज्यादा विचार नहीं असुर लोग जो विचार नहीं करते आज अगर समाज देखेंगे तो असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं विशेष करके जो मांस मच्छी मटन खाने वाले लोग हैं उनमें है उस पार्क के जो लोग है उस पार्क के जो लोग है उनको इतना उनकी लड़ाई करने में इतनी रुचि है उन लोगों को की मार काट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसी तरह से कर्स कंस तबोग था कंस की जो संगति थी वो की संगति थी तो कंस ने जैसी सुना कि देवकी का देवकी का आठवा तलवार निकाली और यही तक नहीं देता कि मेरी बहन है इसका भी विवाह हो रहा है इसका अगर शरीर के मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे और उसको तुरंत कंस माध्यम का उतार अब ये समझना चाहिए कि देवता लोगों ने ऐसा क्यों किया देवताओं ने ऐसा की क्या जिसे कंस उत्तेजित हो गया देवताओं को अपना काम करना था देवता लोग क्या चाहते थे वादा कि किया है तो अगर ये जब तक कंस कर कुछ करेगा नहीं तब तक, तक भगवान आएंगे नहीं जल्दी तो हमें कुछ करना पड़ेगा किसी की कंस उत्तेजित हो जाए क्रोती कुछ करे तो भगवान जल्दी जल्दी आ जाए तो उनको उकसाने के लिए देवता देवता इस सब काम करते है तब तो, वसुदियो जी, वसुदियो जी, चिंतित हो गए वसुदेव जी जब ये अगर बीवी हो या कोई अपना घर का व्यक्ति हो जिसकी मृत्यु होने वाली हो या कोई मर रहा हो हॉस्पिटल में हो तो हम हमारे उसको सब दशा क्या हो जाते हैं किसी तरह से उसको बचा लेना चाहिए किसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल में मर रहा है तो हम बोलते हैं हॉस्पिटल में चिंता है लगातार उसको बचा हो बोलते है ना अक्सर पिक्चर में तो जितना पैसा लगना लग जाए लग जाए कोई बात नहीं बच है, तो हम लोग कुछ भी करेंगे कुछ भी करेंगे उसके उसके रक्षा करने का अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे या सबसे अच्छे से अच्छा उसको देंगे तो उसी तरह से वसुदेव जी की विवाह अभी विवाह हो गया था तुरंत उन्होंने देखा कि मारने के लिए माना चाहता है तब वसुदेव जी ने समझाना कि देखो कंस अरे कंस तुम्हारा जैसा राजा इस संसार में नहीं है इसके दे। चर्चा तो देवता लोग भी करते है तुम्हारी की तुम्हारी कीर्ति सरल फैली हुई है दीन बंधु कंस अरे वो बेचारी तुम्हारी बहन है उसका अब तना हुआ है अरे उसके शरीर पर देखो उसका श्रृंगारा तो तरह नहीं हो तो तुम उसको मारने के लिए सरे हो अरे तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे दयालु और देता राजा कभी तो शोभा नहीं देता तो वसुदेव जी कहते हैं कि कर्ज तुम तो ज्ञानी व्यक्ति हो उनको ये तुम्हें जान लेना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है आज नहीं होगी ना सौ साल के बाद व्यक्ति मृत्यु तो होने वाली है किसी की कोई भी हो जिस से है दुरों दुरों जन्म तो जिसके जिसका जन्म हुआ है है उसके साथ उसकी मृत्यु लिखी कब इसका तो कंस कह रहा हैं कि वसुदेव तो कंस से कहते हैं कि तुम मरने से क्यों कर रहा है मरना जिस तरह से हम हम इस शरीर के साथ जो कार्य करते हैं जो कुछ कार्य करेंगे तो कार्य के अनुसार हमें दूसरा शरीर की प्राप्ति होगी अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छा मनुष्य शरीर अगर अगर तो हमें बुद्धिमान हो तुम इतने तुम इतने ग्रेट हो कंस द ग्रेट हो तो इस तरह से वस्तु समझा रहे थे ताकि किसी तरह से वो मान जाए कि और देवकी को ना मरे उनका तो फिलहाल <सथीगी> ये तो था कि किसी तरह से देवकी को बचाना तो समझा रहे थे, समझा रहे थे, समझा रहे थे, आत्मा का सिद्धांत समझा दिया तुम्हारा पर्ल बिगड़ जाए कि अगर आप अगर आप इस अवध स्त्री का मध कर दोगे तो इसका जो पाप लगेगा तुम्हें तो इसमें इस तो तुम्हारे इस समय तो तुम्हें पाप भुगतना तो ही पड़ेगा मरने के बाद तुमको तो सजा मिलेगी तुम ये कार्य मत करो लेकिन कंस ये सब बातों से कंस को गर्ज नहीं पड़ रहा था और तो इतना ही लाल मीला हो रहा था उसको मारना ही था जबकि केस पकड़ लिए थे और उसने तलवार उठाकर उसको गगद का उसको काटने की करना बस वेट कर रहा था उस समय वसुदेवी ने, ने सोचा विचार किया किसी ना किसी तरह से कंस तो रोकना चाहिए अगर अब मैं नहीं रोक पाया इसको चाहे जो कुछ मुझे बोलना पड़े जो कुछ करना पड़ा मैं करू रही किस किसी किस तरह से रो तो फिर वसुदेव जी ने एक बार छा वसुदेव जी ने कहा तो तुम्हें से, है? इसके पुत्रों से। तो मैं तुम्हारे तुम्हारे वादा करता हूं जब कंस तो ने यह सुना वसुदेव जैसा सत्य वाली व्यक्ति ये कह रहा कि मैं पुत्र छोड़ तुम्हें लाके सौंप दूंगा तब जाके कंस शांत हुआ क्योंकि उसको वसुदेव जी लिया ऐसे ऐसे तो और, और देवी को छोड़ दिया बोला ठीक है अब तुम दोनों चले जाओ अब तुम तो दोनों चले जाओ तो समय बीता और भगवान देवरी के गर्भ से हर साल एक एक एक-एक पुत्र उत्पन्न एक एक होता और प्रथम जो पुत्र था कीर्तिमान तो कीर्तिमान को वसुदेव जी बड़े कष्ट बड़े कष्ट का देवी को की कैसे अपने पुत्र को कंस को दे क्यूँकी उसको मालूम था कि कंस उसको मारने वाला है ऐसे हम आज समाज में ऐसी स्थिति है की गौवे गली जाए हम लोग हम लोग चाहते है की गौना काटे लेकिन हम देख रहे हैं किसाई लोग जो कसाई लोग मुसलमान लोग हैं, वे लोग गवों को चुरा चुरा कर चुरा चुरा कर बेचते हैं कसाई खाने में और उस उस गवों को गो काटा जाता है तो कितनी कितनी दर्दनाक और कितनी पीड़ाजनक बात है कि आज गौ जिसका हम लोग दूध पीते है वे भी पीते हैं लेकिन लोग इतने इग्नोरेंस में है की लोग गवों को काट देते देवती जान रहे थे समझ रहे थे पीड़ा के जमे समझ रहे थे कि निश्चित रूप से ये, ये कंस इसको तो मार डालेगा इसलिए वो देना नहीं देते थे सत्य वाले व्यक्ति थे उनको अपना वचन निभाना था की कि क्या किसी तरह से मेरा वचन भाग नहीं होना चाहिए तो उन्होंने कंस को दिया वचन पूरा करने के लिए किस तरह से देवती को समझा समझा बुझा कर अपना पुत्र ले लिया और चले गए कंस के पास और जब कंस के पास पहुंचे तो कंस इतना खुश हो गया इतना खुश हो गया वाह वसुदेव जी वाह मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपने पर इतना सत्य अपने पर इतना तो इतना इतना कंस प्रसन्न हो कि जाइए वसुदेव जी जाइए आप इस इस नन्हे से बालक को ले जाइए मुझे इसको मारने की कोई रुचि नहीं है तो वसुदेव जी तो खुश हो गए कंस का इतना इतना इतना इतना इतना इतना इत कंस इतना दया तो तो अपने तो घर वापस लौट रहे थे लेकिन विश्वास उनको तो पता था कंस नीच व्यक्ति अभी अभी कल कुछ रहा है तो दोबारा कुछ और करेगा तो कंस की नीचता का उनको पता था और उनको बिल्कुल लो मात्र में विश्वास दिया था की ये इस तरह की उसकी जो दया का है उसके लो मात्र विश्वास तो को मिलने के लिए इस ग्रेस नारद जी आए तब तो ये जब ये जब घटना हो गई जब कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया तो देवताओं के देवताओं में टेंशन भरा हो कि बाप ने कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया अब भगवान को के लिए और टाइम लगेगा पता नहीं भगवान तो आठवें में आने वाले पता नहीं भगवान कितना आठ साल अगर ये अगर तो नहीं मरा पता नहीं भगवान आठवें, बनकर आने वाले तो कितना समय लगेगा उनको तो देवताओं ने कहा कि नाराज जी आप जाके कुछ कर कर आगे तो देवताओं ने नाराज जी को रिक्वेस्ट किया की नाराज जी आप प्लीज जाइए और कुछ ऐसा कीजिए जैसे जिससे की कल पुत्र चाहता है तो नारे जी मसुरा पहुंचता है और वहां पर कंस को मिलते हैं मूर्ख कंस इतना मूर्ख है समझ नहीं आया, इतना मूर्ख होगा तो मुझे इतना विश्वास नहीं होगा इतना मूर्ख है देवता ने आकाशवाणी में कहा कि इस देवकी का आत्मा गर्व वेगा तेरा फिर भी तुम तो मूर्खों जैसे पच्ची को छोड़ दिया तुझे आफन है कि तुझे अपने ब्राह्मण की पढ़ी है नहीं? अरे तू जानता है क्या जानता है ये सारे हिंदु वंश कौन है ये सारे बोझ वंशी है दृष्टि वंशी है ये सब लोग कौन है तू जानता है ये सारे देवता है सब सब के सब देवता है देवताओं में बहुत बड़ा देवता एक बहुत बड़ा मिशन लिया है मिशन कर्ज उन लोगों का मिशन है मिशन कल कर्ज का व्रत करना है क्यूँकी पृथ्वी देवी पहुंची थी ब्रह्मा जी के लोग में और वहां पर पृथ्वी जी ने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे जो असुर कुल के जो राजा है हम लोगों ने पृथ्वी को बहुत परेशान किया है तो पृथ्वी जी तुम्हारी पृथ्वी देवी तुम्हारी कंपनी लेकर पहुंची थी ऊपर और तब वहां पर भगवान के आदेश में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और सब लोग अवतार लेकर तुम्हारे कुल में आए हुए हैं ये छोड़ो आसपास पास के तुम्हारे परिवार वाले तो है ही तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग भी होता है बोलो और तुम अरे वसुदेव और है? जानते हो एकदम विष्णु का ये नंद महाराज कौन है एकदम निकटतम है इन सब पर विश्वास करो मूर्ख अगर अगर तुझे अपनी जान प्यारी है अगर तुझे अपना प्राण प्यारा है तो किस तुरंत उस बच्चों को बुला और कहावत कर दे नारायद मुनि जी इस तरह से उसको उपदेश कर रहे तो कंस एकदम कंस देवताओं दे, देवताओं का जब ये आ, प्लान जब उसने नारद जी के मुख से सुना तब कंस को विश्वास हो गया कि बाप बाप इतनी बड़ी सेटिंग मुझे मारने के लिए इतनी बड़ी सेटिंग अब मैं इस जयकुल के देवताओं को छोड़ूंगा तब कंस ने क्या किया ये जो देवता लोग थे तो कौन कौन देवता लोग थे जो उनके जो अपने उनके जो जोश्मीवंशी है या बौद्ध वंशी है है इन कंस ने अपने राक्षसों के सहायता से मारना चालू कर दिया परेशान करना चालू कर दिया अब कंस अलर्ट कर तुरंत कंस ने आदेश दे दिया वसुदेव उद्योगी को अरेस्ट किया जाए तो तुरंत वसुदेव को अरेस्ट किया गया और पहला मुत्र उनका मार दिया गया इस तरह से एक दो तीन चार पांच छ छत्र को कंस ने मार दिया अब सातवा पुत्र आने वाला है सातवा ग्रह अब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि कंस की जो संगति थी उस संगति में कौन कौन है कंस की संगति में तरणाव्रत त्रना, ग्रह तरणव्रत तृणावत पूरा अभासुर बकासुर बानासुर जितने सारे सुर हैं सब कंस के निकटतम मित्र सब कंस के एकदम बेस्ट फ्रेंड्स और इन इन अपने इस का कर्ज ने मंत्रिमंडल में ढंग के मारे सारी चीज को बता दी इसने अपने मंदिरों को बता दी और चलता चल ने की जो है आप लोगों से मैं सलाह लेना चाहता हूँ कंस किसे सलाह सबे मंदिरों में सलाह लेना चाहता है कि क्या किया जाए तुरंत तुरंत एक आवाज़ में कहा मार मार मार डालो को ही मार डालो तो। तो वसुदेव को नहीं मारना है मार तो मुझे इतना बड़ा अपनी इतना बड़ा अपकृति और इतना बड़ा अपने नहीं चाहिए मुझे वसुदेव देवी को नहीं मारना है अपनी बहन को नहीं मारना है जरासन ने अपनी जो बेटिया थी उसको कंस को सौंप दिया तो था उसको पूरा सपोर्ट था तो इस तरह से कंस से बहुत पावरफुल शक्तिशाली शक्तिशाली राजा बन गया था और असलों का राजा था तो जो साधु सवाल जो भक्त लोग हैं या फिर जो यूनिवर्सिंग है उन तो लोगों को बहुत परेशान करता था ये जो परेशानी देखकर भगवान ने एक बार योग माया को, अपने पास। इसको योग माया। योग माया को बुलाया अपने कहा कि कंस के के अत्याचार कारण मेरे जो पीड़ित है और पीड़ित है।, है और उनका मेरे अलग कोई नहीं है उनका एक मात्र कौन है मैं ही उनका एकमात्र सब कुछ होगा तो तुम कुछ देवकी के गर्भ में देवती के गर्भ में मेरा अंश बलराम प्रकट होने वाला है तो तुम्हारा यह कार्य है की तो तुम उस मेरे अंश को देवटी के गर्भ से स्थानांतरित कर दो रोहिणी के गर्भ में रोहिणी कहा रहती है वृंदावन ब्रज में रहती है नंद बाबा के साथ में यद्यपि यद्यपि रोहिणी जो है ऐसा भगवान उसको यद्यपि रोहिणी जो है वो मेरे पिता और सुदेव जी की पत्नी है लेकिन कंस के भय के कारण उनकी बहुत सारी पत्निया रहती है और उसमें से एक नंदबाब के पास रहती है तो तुम जाओ और वहाँ पर वहाँ पर भगवान बलराम जी भे अंश को ट्रांसफर कर देना स्थानांतरित कर देना और इसी के कारण तुम्हारा जो नाम होगा जो उनका उनका जो नाम होगा उनका नाम होगा संकर्षण इसका बलराम जी का राहुल जी का एक नाम होगा एक नाम होगा संकर्षण तो इस तरह से भगवान ने उसको तो आदेश दिया और कहा कि तुम्हारे इस कार्य के लिए तुम्हारे तुम्हारे इस जो मेरी सेवा करे मेरा आज्ञा पालन करे इस कारण के मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि संसार में जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वे लोग तुम्हारी भक्ति करें तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे तुम्हारे कई सारे नाम होंगे तुम्हारे दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदाबिका भगवान ने दीक्षा दे दी खबर दीक्षा दे दी भगवान ने क्या तुम्हारा आज से अध्यात्मिक नाम इतने सारे नाम दे दिए भगवान और कहा की जो मेरे जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वो लोग तुम्हारे जुड़े तुम्हारे अंडर रहेंगे और बलराम जी ट्रांसफर हो गए कभी इस पर बहुत सारे आचार्यों की अपने-अपने मत है। तो जी जो एक आचार्य है वो अपना अपना अपना टीका में, में लिखते हैं कि क्यों भगवान ने बलराम जी को ट्रांसफर कराया अगर उन करने की आवश्यकता क्या थी वही जन्म हो जाता जेल में जन्म हो जाता छह का जन्म हो, हो का जन्म जन्म जाता। लेकिन जी कहता है कि यदि वही हो जाता और कंस जिस तरह छह बच्चों को मार दिया उस तरह से सातवें को मारने आता तो ये बलराम जी है सुनेंगे तो है नहीं कंस मारने कंस आएगा मारने के लिए उसको मारने के लिए जाएंगे उसको सुनेंगे तो बलराम जी एक तमाशा मारती है कंस तो तो कार्य है जाओ जी न कहे फिर कुछ आचार्य ये भी अपनी टीका में कहते हैं ये भी अपनी टीकाओ में कहते हैं कि बलराम जी अविस्मर तो हो रहा तो ये इस तरह से ट्रांसफर हो गया भगवान तो ट्रांसफर हो गया और अब भगवान वंश के रूप में वहां पर आ रहे हैं बलराम जी की थोड़ी हम लोग भगवान के बलराम जी के गुजर की थोड़ी और चर्चा करना चाहता है कि बलराम जी है कौन ये बलराम जी और कृष्ण में वैसे तो कोई खास अंतर है कृष्ण जो है वो अवतारी है पर बलराम जी जो है वो प्रथम भगवान के अवतार है और बहुत सारे बहुत सारे स्थानों में बहुत सारे स्थानों में बलराम जी कृष्ण मतलब भगवान की सेवा करने के लिए उनका हम कर देखिए बड़े हैं बड़े भाई के रूप लोग कहा बलराम जी हमेशा कृष्ण की सेवा हमेशा हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं बलराम कर. जी से ही सारा सृष्टिक कार्य संपन्न होता है बलराम जी से ही गर्भ कार्व दक्षा विष्णु गर्भदक्षा विष्णु शिव दक्षा विष्णु जितने भी सृष्टि कार्य है बलराम जी के द्वारा मतलब तो ऑफिस तो वर्क सारा बलराम जी करते हैं और घर का काम होता तो भगवान कृष्ण अपनी लीला में व्यस्त रहता है तो भगवान कृष्ण सब टेंशन नहीं रहता है भगवान कृष्ण अपने गोलकृंद में अपना मिला करते रहता है और बलराम जी सारा सृष्टि कार्य करते रहता है तो एक बार की ऐसी घटना है कि काफी सारे महिलाओं में ऐसा देखा कृष्ण के साथ बलराम नहीं चाहते विशेष करके काली रमन लीला कालिया कालियाम लीना में बलराम जी ने उस जाने को मना कर दिया कि हम नहीं जाए आप चले जाए इसके दो कारण थे एक कारण ये था कि उस का बर्थडे था तो बर्थडे था तो भगवान ने कहा तो बलरा जाएगा कि नहीं आज मैं अपनी माओ के, के साथ रहूंगा तो मैं अकेले तो चले ये तो एक कारण हो गया दूसरा कारण ये था कि कालिया जो था उनका सगा भाई था सगा भाई कैसा होता है भगवान बलराम जी का एक नाम अनंत है तो कश्यप जी की एक पत्नी का नाम कद्रू है और कद्रू सारे सर्वो की माता है कद्रू ने एक हजार सर्वो को जन्म दिया था और उन सर्पों में प्रथम जो सर के रूप में जन्म दिया है वो थे अनंत शेष भगवान अनंत बलराम जी अनंत नाथ के अनंत शेष के रूप में अनंत शेष के रूप में अनंत शेष के रूप में जन्म लिए थे कद्रू के गर्भ से और उन्हीं के गर्भ से <सदपितिभति> कालिया का जन्म हुआ था आप समझ रहे हैं इस बात को कि कद्रु से अनंत शेष भी जन्म लिए थे और कद्रु से कालिया भी जन्म लिया था तो कालिया और अनंत शेष हो भाई भाई सभी भाई, भाई भी साथ में खेले कूदे क्रिकेट खेले फुटबॉल खेले सब कबड्डी खेले सब साथ में हम लोगों ने बचपन से तो so अब कालिया बलनाम में आया हुआ है और भगवान उसका बलराम जी नहीं जाना चाहते था अगर बलराम जी को कालिया देख लेता तो वो कहता बड़े भाई तुम्हारे वगैरह कृष्ण से मार है ऐसा कैसे होगा तो भगवान भी उस में डिस्टर्ब न हो इसलिए भगवान बलराम दूसरे नहीं गए और बलराम जी की हृदय की बात को जानकर बात को जानकर भगवान ने कालिया का मारा नहीं कालिया का तो जब गोवर्धन बलो उठाना चाह तो सारा क्रेडिट बलराम जी ने कृष्ण को ही दिया इंद्र ने सात दिन और सात रात तक वर्षा की थी तो कृष्ण ने सात दिन और सात रात तक अपने हाथ उंगली पर भगवान ने गोर्धन को धारण किया तो बलराम जी ने कुछ नहीं किया चाहते हाँ तो हाथ लगा सकते उसे यश कृष्ण को जाते सारा यश कृष्ण कृष्ण कृष्ण पर चला गया एक बार जब काफी द्वारका की घटना है कि अर्जुन भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन का जो विवाह सुभद्रा के साथ हो जाए सुभद्रा इन दोनों की बहन कृष्ण और की जो बहन है सुभद्रा और इसका जन्म हुआ, हुआ था था so, की की से हुआ तो सुभद्रा भगवान कृष्ण बहुत बहन थी और बहुत प्रिय थी और कृष्ण कृष्ण के लिए अर्जुन बहुत प्रिय था प्रिय प्रिय है तो कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हो जाए और भगवत दाऊ जी थे उसका विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए दुर्योधन के, दुर्योधन के, उसके के उसके बेटे साथ हो जाए। अब उसका कारण ये था कि जो दुर्योधन था उसने गौरव और पांडव ने दोनों ने जो ट्रेनिंग थी जो थी, थी, वो से ली ली लेकिन ट्रेनिंग जो डिप्लोमा की ये जो एकदम तो तो गदा, गदा मास्टर। मास्टर उन्होंने, उन्होंने एक्सपर्ट तो और जब गुरु शिष्य का सम्बन्ध है तो निकटतम संबंध है तो स्वाभाविक रूप से बलराम जी का जो प्रेम दुर्योधन थोड़ा ज्यादा था यहाँ पर जब खबर आई कि अर्जुन ने सुभद्रा को किडनेप कर लिया तब तो जी का दिमाग खड़ा अपना अपना हल लिए आज ही अर्जुन को मार डाल तो तो मारने का दौड़ तब तो भगवान उनके चरणों में गिर बोले प्रभु तो जरा ठीक से न्यूज सुना करो चैनल चेंज करो और पता लगाओ कि दूसरे चैनल में क्या करे जरा सुनो हरत अर्जुन ने नहीं किया सुभद्रा ने अर्जुन का किया था सैनिकों को बुला जिन्होंने देखा था बोलो की रथ को चला रहा था तो तो सुबह सुभद्रा चला देते सुभद्रा चाहिए तो, तो, तो अर्जुन हरण हुआ है सुभद्रा हरण का हुआ है तो फिर दाऊज ने कहा ठीक है कृष्ण तुम्हारी इच्छा करा लो एक एक बार ऐसा हुआ था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से युद्ध में सहायता मांगने के लिए गए थे भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे सो रहे थे तो दुर्योधन आके सिराने बैठ गया और अर्जुन चरण पर्व में बैठ गया तो जैसे ही भगवान उठे तो भगवान ने मैंने अर्जुन को देखा तो अर्जुन को देखने के बाद भगवान ने कहा अरे दुर्योधन का मैं भी आया हूँ कृष्ण तो अच्छा तुम भी आया हो वेलकम वेलकम तो क्या प्रयोजन आप दोनों यहाँ पर आए तो दुर्योधन का देखो कृष्ण अभी तो युद्ध की ठंड गई है कौरव और पांडव तो होना निश्चित है तो अभी हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं क्योंकि तो दोनों दोनों परिवारों से आपका संबंध है तो कृष्ण बोले देखो दुर्योधन मांगने का अधिकार बोले तो अर्जुन का है छोटा तो है और दूसरी बार मैंने भी अर्जुन को देखा है पहले पहले मैंने अर्जुन को देखा उनको बाद में देखा तो मैंने उसको मांगने दो बोले तो ठीक तो है तो अर्जुन तो तो तो तो तो तो तो एक तुम्हारे पास दो ऑप्शन है दो ऑप्शन है कि एक तो मेरे एक तो तुम्हारा मैं हूं नियत था और दूसरा है मेरी नारायण सिन्हा तुमको क्या चाहिए तुम्हें नारायण सिन्हा में वो क्या करेंगे मुझे तो नारायण चाहिए मुझे तो आप चाहिए आप रहेंगे तो मैं इंद्र और सूर्य का हाथ भरा सकता हूं तो अर्जुन ने इसको चूज कर लिया और उन्होंने दुर्योधन ने, ने नारायण सिन्हा लेकर जाने जाने, जाने चले, चले चल पड़े लेकिन जाने से पहले दोनों फिर दाऊ जी के पास गए बलराम जी के पास गए और दाऊज तो का साइड ले लिया है भगवान कृष्ण उनकी तरफ है तो दाऊ आप हमारे तरफ हो जाएंगे तो दुर्गोधन दुर्गोधन के ये कहने दाऊ जी ने पूछा अर्जुन को अच्छा कृष्ण तुम्हारे साथ ही बनने वाले है हाँ अभी अभी अभी अभी यही बात प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथी बनेंगे थोड़ा अच्छा तो थोड़ा मैं ना ये सब नाना नहीं पड़ना चाहता ठीक है देखो कृष्ण ने दे इसका साथी बनने का निर्णय कर लिया है तो मैं फिर यात्रा में चला जाना चाहता हूँ क्या ये सब क्या है ये पारिवारिक युद्ध में झगड़ा अच्छा है। ठीक है तो सुषमा आदि के साथ युद्ध होना अलग है लेकिन ये सब अपने परिवार का युद्ध है तो इनके साथ ना मेरे को अच्छा नहीं लगता तुम भी आपने युद्ध कृष्ण पर रहेगा तो युद्ध करने मजा नहीं आएगा तो मैं तीर्थ यात्रा जाता हूँ तो मैं आऊंगा खत्म होने के बाद आऊंगा तो बलराम जी तीर्थ यात्रा चलेगा तो बलराम जी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया अगर डर रहते तो युद्ध का मजा ही स्वाद होता लेकिन भलवा होने के भगवान का ये था कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं अर्जुन को नहीं मैं तो नहीं मैं अपने भक्त को सकते तो ये बलराम जी जानते थे और इसमें बलराम जी ने युद्ध में आगे समेट नहीं किया बलराम जी चले गए फिर जब युद्ध खत्म हुआ अंत में दाऊजी और बाबा जब अंत में युद्ध तो हो रहा था उसमें युद्ध था नियम के अनुसार हो रहा था कमर के नीचे जान पर कोई बात कटा तो भगवान ने इशारा कर दिया भीम को मारो जान पे मार दो कहानी खत्म हो गई बहुत समय से टाइम पास हो रहा है ये सब ट्वेंटी ट्वेंटी का जमाना है, का है मार दो तो जैसे ही भीम भीम ने इशारा भीम ने इशारा प्राप्त भीम ने सीधा जान तो मार, जान कर मारना शुरू कर दिया उसी समय दाऊदी आ गए अब दाऊदी को तो युद्ध से मतलब नहीं था युद्ध क्या क्या हुआ है सब कुछ उनको मतलब नहीं था कितने कितने सारे नियम छूटे कुछ मतलब नहीं अचानक से जब ये घटना होगी हो रही थी और दाऊजी ने देखा कि भीम गदा युद्ध का जो नियम उसको तोड़ रहा है तो दाऊजी ने आप तुझे देखता तो मेरे साथ युद्ध कर तुझे नियमों का नियम पालन पता नहीं है तू पहले मुझसे लड़ और मुझसे अगर बस गया तो भीम से तुझे दाऊजा दाऊजी भीम को मारने की जरूरत पड़े तो भगवान बोले अच्छा आप आपको युद्ध से मतलब मत कर दिए ड्रामा करने आगे आप तीर तीर्थ यात्रा करने जाते हो तीर्थ करते में सब मुझे खबर नहीं है आप गए थे कथा कर रहे थे और वहां पर आप, आप आए तो खड़े हुए तो आपने घास की दिल्ली से वध कर दिया तो आप यहाँ पर तो वध करते हो यहाँ तो आप वध नहीं करते वहां पर जाके साधुओं का वध करते हो दाऊ ये सब ड्रामा में मत पढ़ो आप यहाँ से निकल जाओ या जब आप ने पार्टिक ने पार्टिक ने आप जब स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करो तो ये आप चले जाइए यहाँ से डिस्टर्ब मत कीजिए तो निकल गए कुछ बोले के बाद इतना पटक टॉँट मारे तो शरद के बारे में चले गए ऐसे दाऊ जी भगवान की यह सब, सब विधायक है ठीक है भगवान कृष्ण की सब विधायक हैद्रा कोई साधन बद्ध जीव नहीं है साक कृष्ण ही है बस कलर अलग है और उनका कार्य अलग है तो इस तरह से तो एक बार ऐसा हुआ कि द्वारका में जो रुक्मिणी शाम साम शाम तो इसके उत्तर मुझे स्मरण नहीं हो रहा है लेकिन साम का विवाह लक्ष्मण के साथ लक्ष्मणा उनकी बेटी थी हाँ लक्ष्मण दुर्योधन की बेटी थी, की haan, haan, की बेटी थी। की बेटे थे तो और का विवाह होना तय हो गया था तब तय तय नहीं हुआ था मतलब उनको एक दूसरे को पसंद पसंद कर लिए थे तब जब दुर्योधन को ये बात पता चली तो दूरधन ने शाम को किडनेप कर तो सामने युद्ध करके बहुत अपना बल बलुष तो सब दिखाया लेकिन किसी तरह से की की सेना ने को की सेना ने ने शाम शाम शाम को को पकड़ अब ये बहुत समय बीत गया और का पता नहीं चल रहा तो सारे द्वारका में सब चिंतित थे तो वहां पर जी ने आके सबको बता कि शाम जो है वो अरेस्ट उसको अरेस्ट किया दुर्योधन ने कौरव अरेस्ट करके रखा होगा तब तो भगवान पूरे सभा हो गई और जो महाराज उग्र है उन्होंने चर्चा चले थी के साथ तो हमारा बहुत अच्छा संबंध है तो फिर भी तो दाऊदी को भेजा की देखिये हमें युद्ध लड़ना है नहीं तो दाऊजी आप चले जाओ दूर दुर होने आपका तो अपने आप दूर है उनकी तरफ जाएंगे तो समझा बुझा कर सुलटा लेना पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाना बैठक बाहर के बाहर सेटल करो तब तो दाऊजी वहां पर जाते हैं और दाऊजी दाऊ और उधव जाते हैं तो उद्धव जी जाते हैं और संदेशा देते हैं कि दाऊद बलराम जाए हुए तो कृपा करके आप लोग चलिए उनका तो स्वागत सरकार के लिए तो दुर्योधन तो का क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा कि शाम को ले जाने आए हैं शाम और लक्ष्मणा ऐसा कहा कि शाम और लक्ष्मणा दोनों को ले जाने आए हैं तो दुर्योदय क्रोध के मारे बोला जी को बोलना दिमाग खराब है तुम लोगों का तो समुद्र के बीच में थोड़ा सा थोड़ा सा शहर बसा लिया तुम लोग सारे पृथ्वी के राजा बन गए तुम लोग के अवकाल है तुम लोग दाऊद जी को बोलो कि तुम लोग जाओ और में के गए चलाओ ठीक है ये सब हथियार क्षत्रिय मारने की आवश्यकता नहीं है तो दाऊ जी को तो इस तरह से गाड़ी को अच्छी बात दाऊजी ने हल निकल और हस्तीनापुर शहर को हसीनापुर जो नगर था उसको अपने हल से एक हनमारा और सारे हसीनापुर को ड्रैक करते हुए खींचते हुए गंगा जी महानगर गए बोले तो की ना रहेगा हस्िनापुर ना रहेगा दुर्घन न रहेगा दुर्दराष्ट्र कहानी खत्म तो वो ने अपना हल निकाल के पूरा पूरा का जो जो जो क्या है? जो शहर था जो सिटी था सिटी उस केसना तो, तो जी में बहाने लग गए जब दाऊ जी ये कर रहे थे खींचते हुए सारे शहर को गंगा जी में गंगा जी ले जा रहे थे तो उस तरह सब जगह भूकंप हो गया सब जमीन मिल रही जमीन मिल रही सब जगह तो, तो सब हड़कम फसिया जाओ जानता जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ है ऐसे तो हमारी बात नहीं। भगवान है साक्षात सुप्रीम पर्सनलिटी है जाके तो हम कुछ सब नहीं बचेंगे तब दुर्योधन लक्ष्मणा और सप्तान को लेकर ले दाऊ जी के पास जाते हैं माफी मांगते हैं और सब मैटर को सोल्व करता है शादी करा तो इस तरह से दाऊद का यह है स्वभाव बलराम जी अब जरा लक्ष्मण जी के स्वभाव के बारे में तो थोड़ा समझ लेते लक्ष्मण जी क्या है लक्ष्मण जी की बलराम ही है जब श्री राम और सीता का जब विवाह हो गया था जब विवाह संपन्न हो गया था उस समय बाबा परशुराम जी आ गए थे परशुराम जी भगवान के सत्याय विश्वसार है कि वो भगवान श्री राम के बारे में समझ ले रहे कि वो श्री राम की सुप्रीम पर्सनलिटी है भगवान है तो परशुराम जी वहां पर आ गए और वहां पर आते ही सभा में अनाउंस कर दिया कि किसकी हिम्मत हो गई कि जी के धृष्ट को तोड़ने की और सुना उसका भी नाम राम है परशुराम जी बोले कि वो कौन राम है पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि संसार में दूसरा राम कहा से आ गया इस संसार में तो केवल एक ही राम होना चाहिए वो है परशुराम पर दूसरे नाम कहां से आ गया लक्ष्मण तो जी का दिमाग खराब हो गया और लगा और परशुराम से खूब गाली देने लगे राम को ये है वो इसकी इतनी हिम्मत हिम्मत है तो ये कर वो कर सुना दशरथ का पुत्र सब, सब तो सहन नहीं कर पाए लक्ष्मण जी न हो गए परशुराम मैं लक्ष्मण हूँ अनंत शेष मेरे से युद्ध कर मैं अपने राम का अपमान लक्ष्मण ने बाहर निकला परशुराम जी से युद्ध करने को तुरंत टूट पड़े तब भगवान ने रोक दिया देखो लक्ष्मण पर वास्तु में भगवान विष्णु ने विष्णु तो धनुष तोड़ के दिखा फिर ईश्वर प्रत्ये ने चढ़ा के दिखा तो जैसे भगवान विष्णु का धनुष राम के हाथ में चला गया तुरंत राम ने अपना उसको विश्व को दिखा दिया तो दश्वी समझ गए भगवान है फिर ऐसा एक और प्रसंग आता है कि जब कई कई के कहने पर श्रीराम, राम कई के कहने पर श्रीराम और सीता को मन में जाने का आदेश हुआ था उस समय भी है। और उसमें कहा कि कौन है दशरथ राम से आगे बोल दशरथ कौन है दशक अयोध्या किसकी बताइए आपकी है जहाँ नाम है वो अयोध्या है पर अयोध्या आपकी है दशरथ की अयोध्या नहीं है दशरथ है कौन आपको निकालने वाला इसी समय इसी, इसी समय इसी समय में जाकर दशरथ का सर उसके शरीर से अला कर देता है दशरथ जी को मार देता है, तो यह बलराम जी का मूल ये है लक्ष्मण जी का मूल तो इस तरह से इस तरह से है बलराम जी और लक्ष्मण जी को तो ही सफा के तो थोड़ा, थोड़ा पेशा कम था लेकिन तो उनका भाव जाता है चैतन्य महाप्रु जब आदेश देते हैं सुनर सुनर नित्यानंद सुन हरिदास सर्वत्र हमारा आज्ञा बरह प्रकाश जाओ प्रति घर मेरा ये आदेश है जाओ घर घर में जाओ और हरि नाम की शिक्षा मांगो तो नित्यानंद प्रभु और चैतन नित्यानंद प्रभु और हरिदास मांगते है वही वही लक्ष्मण वही बलराम कलयुग में हम सब जीवन पर कर दया करने के लिए नित्यानंद प्रभु आए हैं और हम सबसे ठीक मांग रहे हैं कि हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करें भगवान शरणागत श्री बलराम है, श्री लक्ष्मण जी है तो में आने का उनका अभिप्राय है कि हम सब प्रति जीवों को कृष्ण से जोड़ना है बलराम जो जो एक जो को अपने अनंत अनंत अपने शेष अपने सिर पर करते हैं और तो वही बलराम जी जो आ, को मारने के लिए कभी देखते नहीं है। आसुण को आसुण को बहुत असुर मारा है वही बलराम जी में जगाई और मधाई का मारदर्श सहन दिया है मतलब हमारा तक सहन किया और फिर भी उनसे भिक्षा मांगे की प्रभु आपका भगवान भगवान हरि का नाम लिखे तो ये कितने दयालु दयालु लोग दया करने के लाया है तो हम हम लोगों पर हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि बलराम जी हे दाऊ हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण हमेशा भगवान श्री हरि के, के प्रेमी भक्तों की संगति में रखना हमें हमेशा हमें हमेशा आपके भक्तों की संगति में रखना ताकि हम हमेशा आपके गुण रूप बीला आदि का श्रवण किया करें और आप बलराम आदि गुरु घर तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें भगवान श्रीकृष्ण के चरण को आसक्ति दीजिए प्रेम दीजिए ऐसी कृपा कीजिए कि हम इसी जन्म में उनके नाम को प्राप्त कर जाए तो ये है बदनाथ जी का दिव्य चरित्र